षद के प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भाष्य में ईशावास्यम इदम सर्वं यत्किंच जगत्यान जगत ये जो मंत्र का पूर्वाध है उसकी व्याख्या हो रही है इस मंत्र का जो पूर्वाध है इसका अर्थ करते हुए भाष्कर भगवान ने बताया कि मंत्र का पूर्वाध अपने अधिकारी को बता रहा है संसार में जो भी वस्तु है उसे उसके पारमार्थिक स्वरूप प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म रूप से ग्रहण करना चाहिए प्रत्येक वस्तु के दो स्वरूप हुआ करते हैं एक तात्विक स्वरूप और एक विकारात्मक स्वरूप विकारात्मक स्वरूप तो हरेक वस्तु का अलग अलग है वह पारमार्थिक नहीं है और तात्विक स्वरूप सबका एक है तो संसार को संसार के विकारात्मक रूप से ही दिखाते हैं प्रत्यक्षाधि लौकिक प्रमाण संसार का विकारात्मक स्वरूप बताते हैं और ईशावाश्यम इदम सर्वम यत्च जगत्यान जगत यह वेद वचन संसार के तात्विक स्वरूप को बताने वाला है इसलिए इसे तत्वोपदेश कहा जाता है जैसे तत्त्वमशी यह जीव के विकारात्मक स्वरूप को न बता करके तात्विक स्वरूप को बताता है इसलिए तो तत्वोपदेश ऐसे चराचर समस्त जगत का तात्विक स्वरूप प्रत्येक अभिन्न निर्विकार परमात्मा ही है इसलिए चराचर समस्त जगत का श्रेयस्काम मनुष्य को उसके तात्विक रूप से यानी प्रत्येक अभिन्न परमात्म रूप से ही ग्रहण करना चाहिए इसे ईशावाश्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत यह मंत्र बता रहा है ये कहा गया जो जगत का विकारात्मक स्वरूप है वह आरोपित है कल्पित है और उसके तात्विक ज्ञान से किसी भी वस्तु का जो आरोपित स्वरूप होता है वह उसके तत्व ज्ञान से बाधित होता है रस्सी का आरोपित स्वरूप है सर्पादी तात्विक स्वरूप है रस्सी इसलिए रस्सी के ज्ञान से रस्सी के आरोपित सर्पादी स्वरूप का बाध होता है मिथ्यात्च होता है ऐसे वाषम शब्द से बताया जा रहा है कि अच्छा दिनियम और अच्छा दियम का अर्थ है बाध नियम बाध योग्य है उसका बाध करना चाहिए जगत को बाधित करना चाहिए जगत के विकारात्मक स्वरूप को आरोपित स्वरूप को बाधित कर लें। किससे तो उसके तत्व ज्ञान से तो जगत का तत्व क्या है प्रत्येक अभिन्न परमात्मा है तो प्रत्येक अभिन्न परमात्मा ज्ञाने न सर्वम शब्दितो नाम रूपात्मक समस्त जगत बाधनीय है वाच्यम है का अर्थ बाधयोग्य है उसका बात करना चाहिए ये कहा गया जगत का जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से अवगत होने वाला नाम रूपात्मक स्वरूप है यह बाध योग्य है इसे दृष्टांत से समझा रहे हैं भाष्यकार भगवान यथा चंदनागर वादे इत्यादि से इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार यथा इत्यादि दृष्टांत कि यस्य न औपदेशि जानम अनृतृष्टि तचारादिप्रयत्न तत्व प्रकाशे सती अनृतदृष्टितिरस्क्रीयतभिप्रेतृत आह यथेट तो वेदांत के अधिकारी दो प्रकार के हैं जिनका पूर्व जन्म की अनेक पूर्व जन्मों की साधना से ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों से रहित चित्त हुआ है ऐसे कुछ अधिकारी हां उपास हा, तक जो कृतकर्मा है कृतोपास है कर्म और उपासनादि साधनों से समस्त दोषों की निवृत्ति हो चुकी है जिनकी जिनके चित्त में अब कर्म उपासनादि निवर्त्य दोष नहीं है मल से रहित है चित्त ऐसे कुछ लोग हैं उन्हें तत्वोपदेश श्रवण मात्र से ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध हो जाता है साक्षात्कार हो जाता है जो जगत के औपाधिक स्वरूप का आरोपित स्वरूप का बात करने वाला ज्ञान है वह उत्पन्न हो जाता है तो फिर ये जो द्वैत दृष्टि है अध्यास भ्रांति वह बाधित हो जाती है लेकिन जिनके चित्त में कर्म उपासना उपासनावर्त दो अभिविद्यमान है उन्हें उन दोषों की निवृत्ति के लिए कर्म तथा उपासना की अपेक्षा रहेगी आवश्यकता रहेगी उन्हें कहा जाएगा अकृत कर्मा अकृतोपास जो अकृत कर्मा अकृतोपास है उन्हें तत्वोपदेश श्रवण मात्र से अध्यास का बाधक तत्वबोध नहीं होता है अहम ब्रह्मा ऐसा साक्षात्कार नहीं होता जिससे अध्यास बाधित हो तो उन्हें फिर उन आ, कर आ, जिन साधनों से निवर्त्य दोष से युक्त चित्त हैं उन साधनों की अपेक्षा रहेगी उनका उन साधनों में अधिकार है तो कई लोगों के चित्त में कर्म से निवर्त्य मल नामक दोष नहीं रहता विक्षेप भी नहीं होता है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मल विक्षेप रहित चित्त होने पर भी वेदांत रूप जो प्रमाण है उस प्रमाण विषय विपर्य संशय वृत्ति से युक्त चित्त वाले होते हैं तो इसे भी साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक माना है ये जो प्रमाण विषय को संशय विपर्य रूपा वृत्ति है मन में मल विक्षेप रहित तो व्यक्ति के चित्त में भी जब आ, आ, परमात्म परमात्मबोध यानी तत्व ज्ञान में प्रमाणभूत वेदांत के विषय में विपर्य या संशय हो वेदांत विषय प्रमाण विषयक तो यह विपर्य और संशय नामक दोष जब तक चित्त में रहेगा प्रमाण विषय को तब तक अध्यास का बाधक साक्षात्कार तत्वमसी तो वाक्य श्रवण मात्र से नहीं होता है ऐसे कुछ दोष होते हैं प्रमे विषय संशय प्रमेय विषयक विपर्य नाम से कहे जाने वाले वो भी अंतकरण की वृत्ति विशेष है तो प्रमाण विषय संशय और विपर्य रूपी दोष की निवृत्ति का उपाय तो माना जाता है उपक्रम उपसार आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के मुख से वेदांत श्रवण वेदांत विचार ये प्रमाण विषयक संशय और प्रमाण विषयक विपर्य नामक जो प्रतिबंधक हैं साक्षात्कार की उत्पत्ति का उसे दूर करता है विचार इसे हैं वेदांत विचार वो है श्रवण लेकिन किस प्रकार का श्रवण तो उपक्रम उपसंगारादि तात्पर्य निर्णय अनुकूल विचारात्मक श्रवण इन उपक्रम उपसंगारादि तात्पर्य निर्णय निर्णायक प्रमाणों के आधार पर और वो भी अपने बुद्धि से नहीं जिनको उपनिषदों का तात्पर्य अवधारित है और उपनिषद प्रमेय का करामलकवत साक्षात्कार है इसलिए ब्रह्मनिष्ठ है इसलिए श्रुति कहती है विरक्त चित्त व्यक्ति को जो कृत कृतकर्मा है कृतोपास है अतएव कर्मफल मात्र के प्रति और उपसकाम उपासनाओं के फल के प्रति विरक्त है निर्वेद जिसके चित्त में हुआ है कृतोपास में निर्गुण की भी उपासना जिसे निधि ध्यान आदि कहते हैं वह भी हो चुका है जिनका श्रवण मनन निधिध्यासन भी उन्हें तत्वमसी से ही ज्ञान होगा और श्रवण मनन मनन निधिध्यासन से निवर्त्य दोष जिनके चित्त में हैं उन्हें श्रवण मात्र से ज्ञान नहीं होगा इसलिए कृतोपास को उपलक्षण समझना कृत मनन और कृत निधिध्यासन का भी जिसने अपने प्रयत्न साध्य समस्त साधनों को करके उन उन साधनों से निवर्त्य दोषों से रहित अपने चित्त को कर लिया है उन्हें कहा जाता है कृतकर्मा कृतोपास्ति कृतोपास्थि में उपलक्षण विधया कृत मनन और कृत कृतनिधिध्यासन भी आ जाता है निधि ध्यान निर्गुण की उपासना है ना इसलिए कृतोपास कहने से कृत निधि भी आएगा नहीं तो सगुण उपासना कर ली लेकिन निर्गुण उपासना रूप निधिध्यासन से निवर्त्य दो सभी चित्त में बैठा हुआ है तो श्रवण मात्र से बोध नहीं होगा उसे जरूरत होगी निधि की भी मनन निवर्त्य दोष है तो मनन की भी जरूरत होगी इसलिए श्रवण मनन निध्यासन तो श्रवण से निवर्त दोष होता है प्रमाण विषयक विपर्य प्रमाण विषयक संशय रूपा चित्त वृत्ति ये जिनके चित्त में है उनको शास्त्र कहता है कि तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभिक समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तो परमात्म बोध प्राप्त करने के लिए परमात्मा परमात्मबोध का साधन जो वेदांत श्रवण है वह श्रोत ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पामुख से करें तो श्रवण का अर्थ केवल सुनना मात्र नहीं श्रवण का अर्थ है उपक्रम उपसार आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों के आधार पर उपनिषद तात्पर्य निर्णय अनुकूल विचार ये श्रवण माना जाता है और प्रमाण विषयक संशय और प्रमेय विषयक संशय प्रमेय विषयक संशय प्रमेय विषयक प्रमे ये पर संशय और विपर्य विपर्य कहते हैं भ्रांति को अध्यास को विपरीत ज्ञान को विपरीत निश्चय उसे अशुभ संस्कार भी कहते हैं अशुभ भावना भी कहते हैं विपर्य को इसके अवान्तर दो भेद हैं संशय के भी और विपर्य के भी विषय भेद को लेकर के प्रमाण विषयक संशय होगा प्रमाण विषयक विपर्य होगा तो वृत्ति है ना मन की है वृत्ति निर्विषय नहीं होती है उनका विषय होता है तो प्रमाण विषय विपरीत भावना मानी जाती है कि उपनिषदे यानी वेदांत ब्रह्मात्म एकत्व को नहीं बताते अपितु जीव ब्रह्म का भेद ही बताते हैं जगत को सत्य ही बताते हैं मिथ्या नहीं ये जो निश्चय उपनिषदों के विषय में इसे कहा जाता है प्रमाण विषयक विपर्यय और यह विपर्यय भी निवृत्त होता है श्रवण से जब श्रोत ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास वेदांत श्रवण करते हैं तो वेदांत अभेद को ही बताता है अद्वैत को ही बताता है ऐसा उपक्रम उपसंगारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाण के आधार पर श्रोतिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य बताते हैं पूरे ग्रंथ का तात्पर्य उससे ग्रंथ विषयक संशय विपर्य निवृत्त होता है वृत्ति नहीं रहेगी संशयात्मक विपर्यात्मक अब प्रमाण विषयक संशय निकल जाने पर भी प्रमाण विषयक विपर्य निकल जाने पर भी किसी किसी के चित्त में प्रमेय विषय संशय प्रमेय विषय विपर्य रहता है इस प्रमेय विषयक संशय और विपर्य को निवृत्त करने का सामर्थ्य विचार में नहीं है प्रमाण जो वेदांत विचार है उसमें नहीं उसके लिए फिर मनन की जरूरत है तो मनन कहा जाता है संशय होता क्यों है संसार संशय तो कार्यात्मक होने से उसका कोई कारण होगा ना तो प्रमेयक संशय का प्रमेयक विपर्य का कारण क्या है तो प्रमे विषयक संशय का कारण बनता है वेदांत और लौकिक प्रमाण इन दोनों में समान आस्था हो मान श्रद्धा हो तब वेदांत प्रमे विषयक संशय चित्त में बन जाता है लौकिक प्रमाण है स्वयं का अनुभव भी तो स्वयं का जो अनुभव है स्वयं के विषय में वो क्या बताता है अविद्यावस्था में अपने आप को बताता है परिछिन्न कर्ता भोक्ता आत्मा को स्वयं को स्वयं का अनुभव इस प्रकार बताता है तो स्वयं के अनुभव में और वेदांत में एक जैसी श्रद्धा हो विश्वास हो तो संशय हो जाता है वेदांत तो जीवो ब्रह्म ना पर रहा जीव को अपरिछिन्न करता अभोक्ता ब्रह्म बता रहा है निर्विकार बता रहा है लेकिन मेरा अपना अनुभव तो मुझमें को विकार बता रहा है कर्ता भोक्ता बता रहा है परिचिन्न बता रहा है तो जैसा मुझे अनुभव हो रहा है अपना ऐसा मैं हू या वेदांत जैसा बता रहा है ऐसा मैं हूं ये संशय है प्रमेय विषयक संशय इस संशय का हेतु है स्वयं का जो अविद्या अवस्था में अनुभव उसमें स्वयं के विषय में और वेदांत में सम श्रद्धा समान श्रद्धा हो जाएगी एक जैसा ही महत्व दोनों को देंगे तो प्रमेय विषय संशय होगा प्रमे विषयक संशय की निवृत्ति के लिए फिर मनन की जरूरत है इसलिए वेदांत बताता है मंतव्य मन तो मनन रूप साधन का विधान है वो मनन करने के लिए जरूरी है युक्तिया युक्तियों से चिंतन को मनन कहा जाता है वो युक्तियां दो प्रकार की जरूरत है वेदांत जैसा आत्मा का स्वरूप बता रहा है वैसे स्वरूप की साधक निश्चायक और लौकिक अनुभव जैसा स्वयं का स्वरूप बता रहा है उस स्वरूप की बाधक युक्तियां इन दो प्रकार की युक्तियों से वेदांत प्रमेय का यानी ब्रह्मात्म एकत्व का चिंतन ये मनन कहलाता युक्ति शब्द से जो अनुमान अनुमान आदि प्रमाण है वो लिया जाता है अनुमान है अनुमान तर्क तो वेदांत प्रमेय निश्चायक तर्क और अनुभव जो लौकिक है उसके बाधक तर्क उससे वेदांत प्रमेय का चिंतन लाता है मनन इस मनन से हो जाती है प्रमेय विषयक संशय की निवृत्ति तो भी अभी तक अब प्रमेय विषयक संशय निकल भी गया चिंतन से तो भी विपर्य रहता है किसी किसी के चित्त में वो विपर्य का स्वरूप है विपरीत संस्कार अशुभ संस्कार विपरीत भावना वो संस्कार प्राप्त होता है अभी तक आत्मा का अनात्मा शरीर आदि के रूप में ही अनुभव कर लिया है इस अनादि संसार में असंख्य जन्मों से अनात्मा शरीर आदि का ही आत्म रूप से अनुभव हुआ है न ये जो अनुभव है जो भी अनुभव होता है जिस विषय का जिस रूप में उस विषय का उसी रूप से संस्कार बुद्धि में डाल करके मिटता है निवृत्त होता है लेकिन अनुभव अपने विषय का संस्कार जरूर डालता है तो इस अनादि संसार में अभी तक जितने भी जन्म हुए हैं उन सब जन्मों में अनात्मा शरीरादि का ही आत्मा के रूप में अनुभव कर लिया है उससे अनात्मा शरीरादि का ही आत्मा के रूप में संस्कार बुद्धि में पड़ा हुआ है और जितना अधिक अनुभव जिस विषय का करते रहेंगे उतना ही अधिक संस्कार उस विषय का उस प्रकार से दृढ़ होता है तो शरीरादि का ही अनात्मा के रूप में अनेकों जन्मों से अनुभव होने के कारण ये शरीर का आत्मा के रूप में संस्कार बुद्धि में दृढ़ हुआ है ये श्रवण और मनन से परोक्ष ज्ञान होता है ब्रह्मात्मा एकत्व निश्चय होता है परोक्ष लेकिन यह विपर्य बुद्धि में रहेगा तो अप्रोक्ष नहीं होने देता परोक्ष निश्चय होने पर भी परोक्ष निश्चय को ब्रह्मात्म एकत्व विषयक ज्ञान को अप्रोक्ष में आ, परिवर्तित करने के लिए परिणत करने के लिए बाधक बन जाता है ये विपर्य विपर्य है प्रमाण प्रमेय विषयक विपरीत संस्कार विपरीत भावना वेदांत प्रमाण और मनन से तो ये निश्चित हुआ श्रवण मनन से कि मैं ब्रह्मरूपी ही हूं ब्रह्म से अलग नहीं लेकिन ये विपरीत संस्कार ये अहम वृत्ति को श्रवण मनन से निश्चित जो स्वरूप है उस स्वरूप को आलम्बन नहीं बनने देता अभी तो अनात्मा शरीरादि को ही विषय बनाने के लिए बलात्च करके ले जाता है इस दृढ़ संस्कार के कारण यह संस्कार नहीं निकलता विपरीत भावना उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा ओ जो परोक्ष रूप से निश्चित आत्म स्वरूप है उसी का बार बार मैं के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा आत्मा का जो तात्विक स्वरूप है उसी तात्विक स्वरूप का जब तक मैं के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे तब तक ब्रह्म का ही आत्म रूप से संस्कार दृढ़ नहीं होगा परोक्ष ज्ञान हो गया लेकिन परोक्ष ज्ञान से असत्वापादक आवरण की निवृत्ति होने पर भी अभाना आवरण की निवृत्ति नहीं होती ना तो अभाना आवरण की निवृत्ति के लिए अपरोक्ष ज्ञान चाहिए वो अप्रोक्ष ज्ञान का बाधक होता है वो पूर्व जन्मों में आर्जित संशय तो अभी निवृत्त हुआ और विपर्य तो नया उत्पन्न नहीं हुआ है वो तो अनेकों जन्मों से जब से अनादि संसार में हम जन्म लेते आ रहे हैं तब से लेकर के अभी तक यह संस्कार दृढ़ होता गया यह पहले का ही है नया उत्पन्न नहीं होता वह पूर्व का संस्कार ही अहम वृत्ति को परोक्ष निश्चय के विषयभूत प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म को आलंबन नहीं बनने देता वो बलात्च करके ले जाता है शरीरादि में अहम को इसलिए कहा गया तदस्य हरती प्रज्ञा वायु नाव तो जैसे जल में नौका चल रही है स्वाभाविक वायु की गति जिस दिशा में है उस दिशा के ओर लेकिन तूफान आ जाए विपरीत दिशा में बहने वाली वायु आ जाए समुद्री तूफान तो पानी इस समुद्र में चलने वाली नौका को जिस दिशा में हो उस दिशा से विपरीत दिशा में ले जाती है ना वो वायु ज्यादा गति से चलने वाली ऐसे विपरीत भावना दृढ़ है परोक्ष ज्ञान से प्राप्त जो ब्रह्म रूपता का संस्कार है वो अभी दुर्बल है वो प्रबल है तो ये प्रबल जो विपरीत भावना है विपरीत भावना से भावित मन है वह परोक्ष ज्ञान रूपा जो अहम वृत्ति है उसे बलात्च करके शरीर आदि में ले जाता है श्रवण मनन से प्राप्त ज्ञान से जो संस्कार है वो तो ले जाना चाहता है अहम वृत्ति को ब्रह्म के ओर लेकिन वो दुर्बल है और प्रबल है ये देहादि का संस्कार मय के रूप में और उस संस्कार से संस्कारित जब तक मन रहेगा तब तक मन इस प्रज्ञा को यानि श्रवण मनन से प्राप्त वृत्ति को अहम वृत्ति को बलात खींच करके शरीरादि की ओर ले जाता है इसे गीता ने कहा तदस्य हरति प्रज्ञा वायुनाव मिवां भीष से। दृष्टांत सहित इसलिए जरूरी होता है वो विपरीत भावना रूप जो संस्कार दोष है उस दोष को निकालना अशुभ संस्कार को उसकी निवृत्ति का उपाय है निधिध्यासन निधिध्यासन श्रवण मनन से जो निश्चय हुआ जिस स्वरूप का उसी स्वरूप का मैं के रूप में निरंतर ग्रहण करने का अभ्यास अरे जैसा जैसा अभ्यास परिपक्व हो जाता है वैसा वैसा ये विपरीत भावना रूप जो संस्कार हैं प्रतिबंधक दोष उसी शिथिल पड़ता जाता है जितनी अधिक हमारी अहम वृत्ति अपने पारमार्थिक स्वरूप को आलंबन बनाएगी तो जैसा नियम है उस नियम के अनुसार चित्तवृत्ति जैसी बनती है जिस विषय की उस विषय का वैसा ही संस्कार बुद्धि में डालकर समाप्त होती है तो निधि ध्यास तो है प्रयत्न से अपनी अहम वृत्ति को प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मरूप से आलंबन करना वैसी अपनी अहम वृत्ति बनाना तो जब हमारे प्रयत्न से अनात्मा शरीर आदि में से अहम वृत्ति निकल करके ब्रह्म को ही आलम्बन बनाएगी विषय करेगी तो उस समय वह वृत्ति जितने समय तक रहेगी उत्पन्न हुई है तो नष्ट भी होगी तो जितने समय तक रहेगी उतने समय तक तो उसको वैसे ही रहने देना लेकिन जैसे समाप्त होती है तो समाप्ति के पहले वह चित्त मय के रूप में अभी तक जिस ब्रह्म को आलम्बन कर रही थी उसी ब्रह्म का संस्कार डाल करके मिटेगी और ऐसा बार बार करते रहेंगे बार बार करते रहेंगे तो जो ब्रह्म का मय के रूप में संस्कार निधि ध्यास से शुरू में पड़ा था वह प्रबल होता जाएगा दृढ़ होता जाएगा और ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि ब्रह्म का आत्म रूप से संस्कार निधिध्यासन से अत्यधिक बलवान होगा और ये जो पूर्व जन्मों में अनात्मा शरीर आदि का मय के रूप में ग्रहण से प्राप्त विपरीत भावना रूप संस्कार था वह दुर्बल होगा शिथिल पड़ेगा तो फिर अहमवृत्ति जो संस्कार बलवान होगा उसके विषय को आलंबन करेगी तो ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार जिसे शुभ संस्कार कहा जाता है बलवान होगा यदि तो फिर ब्रह्म को ही वह विषय करेगी ब्रह्म को विषय बनाएगी सहज विषय बनाएगी तो माना जाता निधिध्यासन परिपक्व हो गया उस समय फिर माना जाता है साक्षात्कार की उत्पत्ति में समस्त दोषों से रहित चित्त हुआ उसे अहम ब्रह्मास्मि बोध तत्वमसी वाक्य श्रवण मात्र से होता है और पहले से सुन करके रखा है यदि तो उसका स्मरण होता है और स्मृत तत्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होता है उससे अभाना आवरण की निवृत्ति होती है तो जैसे अभानापादक आवरण निवृत्त हुआ तो फिर उसे हमेशा मय के रूप में ब्रह्म ही स्पुरित होता रहेगा उसे प्रमा कहा गया अभानापादक आवरण की निवृत्तक अहम ब्रह्मास्म इस वृत्ति को निधि से भी अहम ब्रह्मास्मि ऐसी बना रहे थे लेकिन वो तत्व तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न नहीं हुई थी इसलिए तत्वमसी वाक्य तो प्रमाण प्रमाण है इसलिए प्रमाण से उत्पन्न नहीं मानी गई वो हमारे प्रयत्न से उत्पन्न हुई अनात्मा शरीर आदि से अहम वृत्ति को हटा करके परोक्ष निश्चय के विषयभूत भूत सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म में स्थापित कर दिया अहम वृत्ति को तो उस अहम का भी आकार अहम ब्रह्माष्मी इत्याकारक ही है और तत्वमशी वाक्य से उत्पन्न हुआ जो साक्षात्कार है उसका आकार भी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ही है लेकिन इसे प्रमा कहा जाएगा और उसे कहा जाएगा निधिध्यासन निधिध्यासन साधक के प्रयत्धीन है साधक के प्रयत्न से बनने वाली अहम ब्रह्मास्मी इत्याकारक वृत्ति को निधिध्यासन कहा जाएगा प्रयत्न साध्य हुई इसलिए अनुष्ठेय हुई वो उपासना कोटी में जाती है और तत्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होता है वो प्रयत्न से नहीं होता प्रमाण से हुआ इसलिए उसे प्रमा कहा जाता है प्रयत्न से तो प्रमा की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति होती है अहम ब्रह्मास्मित्याकारक प्रयत्न से बनी हुई जो निधिध्यासन नामक वृत्ति है वह तो साक्षात्कार के प्रतिबंधक विपरीत भावना की निवर्तक है वो प्रयत्न माना जाता है बार बार प्रयत्न से अहम ब्रह्मास्मी वृत्ति बनाई जा रही है वह निवृत्त करेगी विपरीत भावना को और तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मी इत्याकारात्मिका प्रमा निवृत्त करेगी आभाक आवरण को ये दोनों में अंतर है इसलिए ये कहा गया कि जिनके चित्त में साधन से निवर्तिय दोष नहीं है उन्हें तो उपदेश मात्र से ही अहम ब्रह्मास्मि ये बोध हो जाता है लेकिन जिनको उपदेश मात्र से ही अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध नहीं हो रहा है उन्हें समझना चाहिए कि अहम ब्रह्मास्मि त्याकारक साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक अनेकों दोषों में से किसी न किसी दोष से दूषित मेरा चित्त है इसलिए सर्वण मात्र से अहम ब्रह्माष्टमी बोध नहीं हो रहा है एक को हो रहा है दूसरे को नहीं हो रहा है का अर्थ है जिसको हो रहा है उसका चित्त साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक समस्त दोषों से रहित है और जिसको नहीं हो रहा है उसके चित्त में कोई न कोई दोष अभी विद्यमान है तो साधक को देखना होता है कि कौन सा दोष है अपने चित्त का अन्वेषण करके और फिर उस दोष की निवृत्ति का उपाय शास्त्र क्या बताता है उस दोष को पहले निश्चित कर लें और फिर उस दोष की निवृत्ति का जो उपाय है उस उपाय को अपना ले तो दोष की निवृत्ति से रहित हो जाता है वो प्रयत्न साध्य है दोष की निवृत्ति उसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसको उपदेशिक ज्ञान श्रवन मात्र से नहीं हुआ उपदेश मात्र से नहीं हुआ तो उसका फिर प्रयत्न से निवर्त दोष से रहित चित्त जब होगा तब तत्वमसी वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि यह बोध उसे होगा और उससे उसके अध्यास की निवृत्ति होगी बाद होगा उससे पहले नहीं होगा उसके लिए उसको अभी साधन की अपेक्षा है उसके लिए साधन क्या होगा तो अंतरंग साधन का ही जो अधिकारी है कृतकर्मा कृतोपास पहले बहिरंग साधन हो चुके हैं जिसके अंतरंग साधन बताए जा रहे हैं उनमें भी अंतरंग साधन के अधिकारियों में भी दो प्रकार के अधिकारी हैं कुछ विचार करने में समर्थ होते हैं कुछ विचार नहीं कर पाते हैं तो विचार में समर्थ जो हैं उनके लिए तो श्रवण मनन ये साधन हैं श्रवण मनन निधि और जो विचार में असमर्थ हैं उसके लिए साधन है श्रुता अन्यभ्य उपासते गीता में आता है न कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वयं विचार से श्रवणादि से तात्पर्य अवधारण नहीं कर पाते शास्त्र का तो दूसरों ने बताया कि तुम्हारे उद्धार का साधन ये है ऐसा श्रद्धेय व्यक्ति से सुनकर के, फिर उसमें पूर्ण आस्था रखते हुए वैसा ही करते हैं तो वो भी ते तरन तेव ऐसा आता है ना क्या है वो पूरा श्लोक तेरह अध्याय है आ? ते चापी तरनतेलोक कैसा है श्रुतवाने उपास तरन्ते श्रुतानेभ्य उपास ऐसा वो ते पिचाति ते मृत्यु तेव मृत्युं मृत्यु श्रुति पारायण है मृत्यु है ये जो जन्म मृत्यु से युक्त सागर है संसार सागर है अने जन्म मरण है इसका अति करते हैं वे लोग भी कौन जो श्रुति पारायण है श्रुतिपरायण का मतलब है कि सुन करके वैसा ही आचरण करते हैं हा श्रुतवान्सते तरंते वे पूरा श्लोक है तो उसमें ये बताया गया है कि जो स्वयं विचार करने में असमर्थ हैं, लेकिन अपने उद्धार का साधन दूसरों से सुन करके वैसा ही करते हैं तो एक प्रकार के वे अधिकारी और एक दूसरे पहले वाले अधिकारी हैं कि विचार करने में समर्थ है तो उनके लिए जो विचार में असमर्थ है उनके लिए भावना रूप साधन भावना यानी उपासना है एक प्रकार से और जो विचार में समर्थ है उनके लिए विचार रूप साधना ये बताया जा रहा है साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष की निवृत्ति के उपाय के रूप में इसके लिए यहां पर लिखते हैं कि यस्य औपदेशिक ज्ञान मात्रेण अन न तिरस्क्रिय थे तो जिस अधिकारी के चित्त में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार श्रवण मात्र से नहीं होता है इसलिए आंध्रित बाधित नहीं होता न न अनस्कृत जिसका अध्यास बाधित नहीं होता श्रवण से उत्पन्न हुए ज्ञान से तो विचारादि प्रयत्नेन नत्व प्रकाश प्रकाशे सती तो तत्व प्रकाश है साक्षात्कार वो साक्षात्कार किससे होगा तो विचार आदि प्रयत्न तो विचाराधि प्रयत्न से साक्षात्कार होगा का अर्थ है विचाराधि प्रयत्न से साक्षात्कार की उत्पत्ति में बाधक दोष निवृत्त होंगे ऐसा लगाना होगा कि विचाराधि प्रयत्न से साक्षात्कार की उत्पत्ति में बाधक जो दोस्त है वो जब निवृत्त होंगे तो तत्व प्रकाश तो होगा ये प्रमाण होने से प्रमाण से ही प्रमाण है तत्व में शिवाक्य तो उस समय चाहे सुन ले या सुना हुआ है तो उसका स्मरण हो जाए तो स्मृत तत्व में शिवाक्य से या श्रुत तत्व में शिवाक्य से तत्व प्रकाशे सती का साक्षात्कार हो जाने पर इसलिए साक्षात्कार तो होगा साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोष से रहित चित्त होने पर ही और वो साक्षात्कार से रहित चित्त को क्या नाम साक्षात्कार में बाधक दोषों से रहित चित्त को करने के लिए साधन है प्रयत्न आदि ये विचाराधि रूप प्रयत्न ये साधन है तो विचार आदि में आदि शब्द से भावना को लेना विचार शब्द से लेना श्रवण मनन निधि ध्यास को और आदि शब्द से भावना को लेना वो जो भावना है का मतलब ये तो विचार से निश्चित करेगा कि ये घटा दी आ, सत और चित्त स्वरूप ब्रह्म से अन्वित हमेशा प्रतीत होते हैं इसलिए ब्रह्म रूप है जैसे सोने के आभूषण सुवर्ण से अनवित ही प्रतीत होते हैं सुवर्ण से अन्वित प्रतीत नहीं होते हैं। इसलिए सोना ही है ऐसे जगत सच्चिद आनंद स्वरूप ब्रह्म से ही अन्वित प्रतीत हो रहा इसलिए ब्रह्म ही है ये सब विचार श्रवण मनन निधि ध्यान से होता है वो तो माना गया विचार के विचार में समर्थ अधिकारी के लिए साधन और जो ऐसा नहीं कर सकता तो उसे उसके हितैषी आचार्य ने बता दिया कि ये सारा जो भी प्रत्यक्षादि प्रमाण से तुम्हें दिखेगा उसे तुम जैसा चक्षुरादि प्रत्यक्षादि प्रमाण बता रहे हैं वैसा न समझ करके सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही मान लो और खाली अपने से भिन्न जगत को मात्र नहीं सारे जगत को भी और स्वयं को भी ऐसी भावना करो कि ये सारा जगत और मैं ब्रह्म हूं जैसे मंदिर में स्थापित मूर्ति को देख करके हम लोग भावना करते हैं कि यह शिव है पत्थर नहीं ये पत्थर नहीं कृष्ण है ये राम है ऐसी भावना करते हैं ना ऐसे सारे जगत को तथा स्वयं को जैसे ही स्मरण आ जाए स्वयं का और जगत का तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जैसा स्वरूप जगत का और अपना भाष रहा है ऐसा प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि प्रमाण से भाषेगा लेकिन उसमें भावना करो कि ये जगत और मैं ब्रह्म हूं सच्चिदानंद स्वरूप हूं सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की जगत तथा अपने में भावना करो ये उपासना मानी जाती है सारे जगत की तथा अपनी ब्रह्म रूप से उपासना ये भावना इस भावना से भी ब्रह्म का संस्कार दृढ़ होता है ना जगत को भी ब्रह्म रूप से भावना कर रहे हैं जगत की भी दृष्टि कर रहे हैं जगत में भी ब्रह्म की दृष्टि अपने में भी ब्रह्म की दृष्टि तो जगत तथा ब्रह्म का जगत तथा स्वयं का ब्रह्म रूप से संस्कार बुद्धि में बनेगा ना वो शुभ संस्कार माना जाएगा वो शुभ संस्कार अशुभ संस्कार जो है जगत का तथा स्वयं का अब्रम्हत्व अनुरूपे संस्कार ब्रह्मभिन्न रूपे न संस्कार द्वैत का संस्कार उसे शिथिल करता जाएगा इसके लिए एक भावना रूप साधन है तो जैसे जैसे वो शिथिल पड़ेगा संस्कार तो फिर चित्त शुद्ध होता जाएगा परिष्कृत होता जाएगा उससे साक्षात्कार होगा जब बिल्कुल विपरीत भावना शिथिल पड़ेगी तो साक्षात्कार से आभाक आवरण निवृत्त होगा तो अध्यास बाधित हो जाएगा ये यहां पर कह रहे हैं कि तस्य विचारादि प्रयत्नेन न तत्व प्रकाशे तो उसका विचारादि साधन से जब विचारादि साधन रूप प्रयत्न से चित्त साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित होगा तो तत्त्व प्रकाशे सती का अर्थ है अहम ब्रह्मास्मी यह प्रमा हो जाने पर अन्दृत दृष्टि तिरस्क्रियत जो अंधित दृष्टि है यानी अध्यास है उसका तिरस्कार होगा यानी बाध होगा इति अभिप्रेत्य ऐसा समझ करके मान करके ऐसा उपदेश करने के लिए दृष्टान्तम आह भगवान भाष्यकार दृष्टांत बताते हैं यथाइति यथा, यथा इत्यादि से तो भाष्य में है कि यथा चंदना गर्वादेर उदकादि संबंध क्ले आ, क्ले आच्छाद्यते स्वेन पारमार्थिकेन पारमार्थिकेन करना ततो जकर्ण आच्छाद्यते अच्छा देते शब्द का अर्थ निकलेगा बाध्यते तो स्वे नारमार्थिकेन गंधे न में स्वे नब्द का है आदि का जो अपना वास्तविक गंध है पारमार्थिक अर्थ है आर्थ पा, वास्तविक तो आदि का जो वास्तविक गंध है उस गंध से औपाधिक जो दौर्गंध था वह बाधित होता है औपाधिक दौर्गंध्य कहां से आया चंदन आदि में तो कहते हैं जब चंदन आदि बहुत दिनों तक गीला रहे पानी आदि के संबंध से या कीचड़ आदि के संबंध से तो क्या होता है तो कहते हैं उदक आदि संबंध क्लेद का विशेषण है उदक आदि क्या चंदन और आगरू आगरू होता है ये जो आ, आ, उस, उसको आगरू तो कहते हैं क्या क्या नहीं लाक्षा नहीं आगरू तो ये जो अंगारे पे डाल करके जलाते हैं धुआं वगैरह क्या कहते हैं उसको गूगल गूगल हाँ गूगल गूगल हाँ वो वगैरह भगाने के लिए भी कहीं कहीं वो करते हैं और ऐसे आरती के समय वो जो हा उसमें ये करते हैं उसकी भी अच्छी सुगंध होती है लेकिन वो यदि कहीं दुर्गंधी वस्तु के सानिध्य से बहुत दिनों तक ऐसे वस्तु के पास रह जाए क्लेद आदि आ जाए उसमें तो उसका स्वाभाविक जो सुगंध है वो अवरुद्ध तो हो जाता है औपाधिक दुर्गंधी से तो वो कह रहे हैं कि चंदन आगरु आदि तो चंदन आगरू आदि में क्या होता है कि उदक आदि के संबंध से उत्पन्न हुआ जो क्लेद क्लेद कहते हैं आद्री भाव को थोड़ा गीला गीला रहता है और ज्यादा गीला गीला हो जाए तो फिर उसमें गीलेपन के कारण दुर्गंध आता है वो दुर्गंधित हो जाता है वो दौरगंध्य जो है उसका स्वाभाविक नहीं है औपाधिक है औपाधिक का अर्थ है आरोपित है कल्पित है किसी निमित्त से उसमें आया है तो ये जो आरोपित दौरगंध्य है चंदनादि का कते तत्स्वरूप निघर्ष वह औपाधिक दौरगंध्य चंदनादि का जब जितना क्लेद क्ले, आदि दौरगंधे से युक्त अंश है उसे घिसेंगे अच्छी तरह से पत्थर पर तो निकल जाएगा तो तत्स्वरूप निघर्षण न आचाद्य थे तो जब घर्षण करते हैं कब तक घर्षण करते हैं उसका जो स्वाभाविक सुगंध है उसकी अभिव्यक्ति होने तक जब वो करते हैं घिसते हैं उसको घर्षण आदि प्रयत्न हुआ तो घर्षण आदि प्रयत्न से उसके स्वाभाविक गंध को अभिव्यक्त कर दिया वास्तविक गंध को तो फिर वो औपाधिक जो दौरगंध्य था वो कहा चला गया वो बाधित हो गया निवृत्त हो गया वो चला जाता है। ये दृष्टांत हुआ ऐसे दारिष्टान्त में कहते हैं तद्वद ए इत्यादि से और दार्ष्टान्त का अवतरण है टीका में चंदनागरवादे इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे आज अवतरण टीका ने ही समय ले लिया पूरा हम्म? उसे कल प्रतिपद कल अवकाश रहेगा परसों फिर होगा स्वाध्याय